श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का कलकत्ता आगमन भावाभेश के समय जगन माता के साथ झगड़े में श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक अप्रसन्नता की बात का प्रकट होना बहुत अधिक परिश्रम से उनका शरीर क्रमशः अवसन्न हो रहा था उनके न कहने पर भी उसका परिचय हमें श्री जगदम्बा के साथ उनके प्रेम कलह से कभी कभी सुनाई पड़ता था परंतु ठीक ठीक समझ में नहीं आता था श्री रामकृष्ण देव के पीड़ित होने के कुछ पहले एक दिन हमारे एक मित्र दक्षिणेश्वर गए थे वहाँ उन्होंने देखा था कि वे भावाविष्ट होकर अपनी छोटी चौकी पर बैठे हैं और किसी से कह रहे हैं तू सारे गंदे आदमियों को मेरे पास लाती है एक सेर दूध में पांच शेर जल फूकते फूकते ईंधन ढकेलते ढकेलते मेरी आँखें गई हड्डी मिट्टी बन गई अब मैं उतना नहीं कर सकता तुझे शौक हो तो तू खुद आकर कर अच्छे अच्छे आदमियों को मेरे पास ला दे जिन्हें एक दो बातें कह देने से ही चैतन्य होगा एक दूसरे अवसर पर समीपागत भक्तों से कहा था माँ से आज मैं कह रहा था विजय गिरीश केदार राम मास्टर इन्हें थोड़ी शक्ति दे जिससे कोई नया आदमी आए तो इनसे कुछ तैयार होकर मेरे पास आए इसी प्रकार लोक शिक्षा में सहायता देने के विषय में एक भक्तिमती महिला भक्त से उन्होंने एक समय कहा था तो पानी डाल मैं मिट्टी सानूँ धर्म पिपासुओं की भीड़ दक्षिणेश्वर में प्रतिदिन बढ़ती देखकर अपने गले में प्रथम वेदना का अनुभव होने के कुछ दिन बाद भाव के आवेश में उन्होंने जगन से कहा था इतने आदमियों को लाना चाहिए एकदम भीड़ लगा दी है भीड़ से नाकू दम हो रहा है नहाने खाने का समय तक नहीं मिलता एक तो फूटा ढोल है अपने शरीर की ओर दिखाकर दिन रात इसे बजाने पर यह कितने दिन टिकेगा यथार्थ में सन अठारह सौ ईस्वी के शेष भाग में कलकत्ते के जनसाधारण के बीच श्री रामकृष्ण देव के लोकोत्तर भाव प्रेम समाधि और अमृत वाणी की बात इतनी अधिक प्रचारित हो गई थी कि उनका पुण्य दर्शन लाभ करने की आशा से प्रतिदिन झुंड के झुंड लोग दक्षिणेश्वर आ रहे थे और जो लोग आते थे उनमें अधिकांश ही मुग्ध होकर उस दिन से बारंबार आने लगते थे किंतु सन अठारह सौ ईस्वी के जुलाई मास में श्री रामकृष्ण देव की कंठ पीड़ा होने के पूर्व कितने लोग उनके पास आए थे उनकी संख्या बताना कठिन है क्योंकि एक स्थान में एक ही दिन उनके एकत्रित होने का मौका कभी नहीं मिला था और इस प्रकार का मौका न मिलना ही अच्छा हुआ नहीं तो इस भावना से कि हमारे पूज्य गुरुदेव देश पूज्य हो रहे हैं हमारे प्रीतम से सभी प्रेम करने लगे हैं श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग लोग भक्ति की वृद्धि से इतने दिनों तक जिस आनंद का अनुभव कर रहे थे वे उस संख्या की अधिकता देख बहुत पहले से ही विषाद और भय के भाजन हो जाते क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से उन लोगों ने कई बार सुना था बहुत से लोग जब मुझे ईश्वर के समान मानेंगे श्रद्धा भक्ति करेंगे तभी इसका शरीर का अंतर ध्यान होगा अपने शरीर त्याग के काल निरूपण के विषय में श्री रामकृष्ण देव ने अनेक संकेत हमें समय समय पर दिए थे किंतु उनके प्रेम में हम लोग इतने मत थे कि उन बातों को सुनकर भी सुन नहीं सके थे समझकर भी हृदयंगम नहीं कर सके थे उनकी अलौकिक कृपा प्राप्त कर हम जिस प्रकार धन्य हुए थे हमारे आत्मीय जन मित्र और परिचित सभी उस प्रकार की कृपा लाभ कर शांत के अधिकारी हो, यही उस समय सबकी इच्छा थी अतः उनके अंतर ध्यान की बात सोचने का अवकाश ही कहा था कंठ रोग होने के चार पाँच वर्ष पूर्व ठाकुर ने इस संबंध में माताजी से कहा था जब मैं किसी के भी हाथ का खाऊंगा, कलकत्ते में रात बिताऊंगा और खाद्य का अग्रभाग किसी को देकर बाकी अंश स्वयं ग्रहण करूंगा, तब जानना कि शरीर छोड़ने में अब अधिक विलंब नहीं है कंठ रोग होने के कुछ समय पहले से ये घटनाएं भी उसी तरह की होने लग गई थी कलकत्ते के विभिन्न स्थानों में अनेक लोगों के घर आमंत्रित होकर श्री रामकृष्ण देव अन्य के सिवाय दूसरे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जिस जिसके हाथ से ग्रहण करने लगे थे कलकत्ते में संयोगवश श्रीयुद्ध बलराम के घर में इससे पहले रात्रि रात्रियापन भी कभी, कभी कभी कर चुके थे इसी प्रकार उससे पूर्व अजीर्ण रोग से आक्रांत होकर नरेंद्र यह जानकर कि दक्षिणेश्वर में पथ्य की असुविधा होगी बहुत दिनों तक नहीं आए थे इसलिए श्री रामकृष्ण ने एक दिन उन्हें प्रातःकाल बुलवाया अपने लिए पका हुआ भात तथा तरकारी का रसा स्वयं न खाकर पहले उनको दिया और बाद में बचा हुआ अंश स्वयं ग्रहण किया था श्री माता जी द्वारा इस विषय में आपत्ति प्रकट करने पर और उनके लिए फिर से रसोई बनाने की इच्छा व्यक्त करने पर उन्होंने कहा था नरेंद्र को अग्रभाग देने से मन में संकोच का अनुभव नहीं हो रहा है उससे कोई दोस्त न होगी अतः फिर से रसोई करने की कोई आवश्यकता भी नहीं श्री माता जी कहा करती थी ठाकुर के इस प्रकार समझाने पर भी उनके पूर्व कथन को स्मरण करके मेरा मन उदास हो गया था